आप यूएसए बेस्ड हैं और ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से जोत्ना जी का बहुत बहुत स्वागत है शांति कैसे हैं? अच्छे मजे में जी जी जी जी थोड़ा बताइए अपने बारे में मेरा शरीर का नाम जोस्ना है आज से 45 साल पहले मेरा तकदीर जग गया मुझे बाबा का ज्ञान मिला और तब से ही मैं आज तक चलती हूँ और हर कदम में बाबा की मदद का अनुभव होता है परिस्थितियाँ भी बहुत आई लेकिन बाबा ने ऐसे पार कराई कि जैसे पता ही नहीं पड़ा नहीं। अभी मैं 20 साल से यूएसए में रहती हूँ यहाँ तो सेंटर पर गाइड सेवा करती थी और मुरली मुरली सुनाती थी गीता पाशारा में लेकिन वहां तो सब चेंज अलग होता है तो वहां तो सब इंग्लिश में होता है <laughs> तो वो मेरा पार्ट पूरा हो गया अभी वहां हम किचन में सेवा करते हैं बाबा का भोग बनाते हैं रेट, रेट में सब कुछ खाना बनाते हैं और सभी को अच्छी तरह खिलाते हैं <laughs> और बहुत मज़ा आता है वहाँ और यहाँ की सेवा में डिफरेंट हैं यहाँ तो आप पर्चे दे सकते हो किसी को वहाँ तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं अच्छा। वहाँ तो प्रोग्राम होता है तो हम कंप्यूटर पर उन लोगों को मैसेज भेजते हैं और वो लोग हमारे सेंटर में वो उसका वो करते रजिस्ट्रेशन करते अच्छा, अच्छा। और रजिस्ट्रेशन के अनुसार हम प्रोग्राम सेट करते हैं कि अभी कितनी संख्या आई अभी दीपावली का प्रोग्राम था तो दीपावली के प्रोग्राम में हमें राम सीता का थीम लिया था तो जब राम सीता जब अयोध्या में आते हैं तो कैसे अयोध्या का सारी रोशनी से जगाया ऐसे हमारा सेंटर का सारा एटमोसफियर बनाया था और राम सीता भी बनाया था और उसके आने के उसमें सब ने बहुत अच्छे गीत की गा गीत भी गाए दीप भी जलाए सभी जो आए थे सभी ने मुगट पहना उसकी चेयर पर मुगट रखा था और उसमें एक वर्च्यूज रखा था और सभी को मुगट पहनकर दीवा हाथ में लेकर वो हमें दीपावली मनाई और 300 लोग आए थे वहाँ तो 300 लोग बहुत माना जाता है क्योंकि 300 लोग को इकट्ठा करना मुश्किल होता है लेकिन अच्छी सेवा हुई खाना भी अच्छा उन लोगों को खिलाया बहुत उनको पसंद आया और फिर से और वहाँ का जो मेयर है मेयर वो भी आया चिप गेस्ट के अच्छा। और उसने भी बहुत अच्छा उसने बताया कि यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छा कार्य करती हैं और वहाँ नेपाल का कोई था वो भी आया था हेड उसने भी क्योंकि नेपाल में वो लोग ऐसे मानते हैं कि सीता नेपाल में जन्मी थी तो उन लोगों बहुत मानते हैं तो उनकी कम्युनिटी के भी आए थे और उनका हेड भी आया था ओ, ओ। तो वहाँ दीपावली पर बहुत अच्छी सेवा हुई और मधुवन न्यूज़ में भी आया था उसका जो सेवा का समाचार आया था ऐसे वहाँ तो हैंड्स बहुत कम हैं यहाँ जैसा हैंड्स नहीं है लेकिन सब सभी तरह का काम करते हैं बहनें डेकोरेशन भी करती हैं सब सब प्रकार का सब काम करते हैं नहीं। ऐसे नहीं कि ये लोग भाइयों ऐसा करें बहनों नहीं कर सकते ऐसा नहीं, नहीं है सारे काम सभी सब यूनिटी होती है ओम शांति ओम शांति चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया जैसा जी वहाँ के बारे में और मैं चाहूँगा मेडिटेशन या जैसे ही बाबा का आपको परिचय मिला वो कैसे मिला उसके बारे में बताइए और थोड़ा कुछ अनुभव ध्यान वगैरह का होगा तो वो भी सुनाइए पहले हमारे घर में मेरा युगल का बड़ा बेगन में चलता था वो हमें कहता था कि चलो चलो बहुत अच्छा है लेकिन हमारा ड्रामा में पार्ट ही नहीं था तो हम उसका सुनते ही नहीं थे <laughs> जब जानकी दारी का दरिया में बहुत बड़ा मेला लगा तो उसके घर सब गेस्ट आने वाले थे हम भी उसी टाइम वहाँ गए थे तो उसने बोला कि आप भैया मेला देखने चलो हमने बोला हम तो पिक्चर देखने जाएंगे मेला देखने नहीं आना है बाद में हम हमारी ट्रांसफ़र नर्मदा प्रोजेक्ट में हुई केवड़िया में वहाँ जो कर्नाटक के नरहरी भई हैं उसके घर गीता पाठशाला चलती थी तो उसने कॉलोनी में कुछ अध्यात्मिक कहें सोबाना इसे रखा तो उसने उसमें सात दिन का कोर्स कराया बाद में मेरा युगल को तो तेल लग गया वो तो जाने लगा मैं तो नहीं जाती थी <laughs> बाद में छ्स मंथ के बाद मेरे पहले मेरे दोनों बच्चे जाने लगे और सिक्स मंथ के बाद मैंने जाना शुरू किया तो जाना तो शुरू किया कि भाई चलो क्या है बाद में फिर भी निश्चय नहीं हुआ था तो मैंने मधुवन माँ मधुवन में शिलू दीदी की शिविर अटेंड की बाद में शिविर में इतना पक्का निश्चय हो गया कि यह ही सच्चा ज्ञान है हमारा जीवन उससे उज्जवल होगा और यह ज्ञान ऐसा है कि हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कैसे हर परिस्थिति में हमें योग द्वारा शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा बाद में जो नरहरी पे हैं वो मुरली पढ़ते थे तो उसने बोला कि बाबा ने बहनों को निमित बनाया है तो अभी आपको मुरली पढ़नी है तो उसने मुरली कैसे पढ़नी वो भी मुझे सिखाया तो वो भी मैंने 23-25 साल तक मुरली पढ़ी बाद में हमारी ट्रांसफ़र बड़ोड़ा में हुई वहाँ भी हमारे बाजू में ही जो इंजीनियर थे उसके साथ गीता पाठशाला थी वहाँ भी मुरली पढ़ने का चांस मिला जैसे कि हमारा जीवन तो इतना सुंदर इतने खुशी जीवन में थी कि बात ही इतना नहीं पूछो क्योंकि मेरे युगल और मेरे दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही आते थे मुरली सुनने और हमारे घर में हम कृष्ण की भक्ति करते थे वो सब हमने बंद कर दिया कि यही ही सच्चा ज्ञान है जो हमें सच्चा रास्ता बताते हैं और हमारा जीवन श्रेष्ठ बना परिस्थितियों के सामने आ, परिस्थितियों के सामने जजुमने के लिए भी बाबा ने हमें बहुत मदद की कि जिससे हम पार हुए चलिए जोशना जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कैसे ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना हुआ और अभी आप यू एस में अपनी सेवा दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है वहां की भी आपने बताया किस तरह से कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर आशा करूंगा ज्योष्ना जी की बातें सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं मेडिटेशन या ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का दिल हो रहा होगा तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसमें जरूर जाइए और अपना अनुभव को जो है आध्यात्मिक अनुभव को कीजिए इन्हीं शुभाशाओं के साथ मेरी मुश्किल दे <laughs> दो शक्तियों से जब साथ है हमारे Rediyo madhuban, -ban, aya apke angan, aya khushiyo ki bahar khila man ka dulshan. Sunte rahon, muskarate rahon, Rediyo madhuban, sunte rahon, muskarate rahon. नमस्कार बैक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज ये विशेष हम लोग जैसे कि ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए लोगों का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं ने? तो अभी एक और शख्सियत हमारे साथ है ओम ओम शांति शांति जी बताइए अपने बारे में मेरा नाम दक्षा बेन है मैं शिव की भक्ति थी जी और भक्ति तो मुझे पसंद नहीं थी मगर मेरा मेरा लौकिक दादा है ना जी जी वो शिव का भक्त था अच्छा थी थी <laughs> पर शिव के बारे में मुझे साक्षात्कार हुआ था मैं छोटी थी ना तो मंदिर में गई थी तो जो शिवलिंग है न वह चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया था और फिर मैं दूसरे दिन गई ना तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया ऐसा ही मेरा साक्षात्कार हुआ था पर मालूम नहीं था जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले ब्रह्मा कुमारी में जाते थे तो शिव का ज्ञान लिया तो पता पड़ा कि भगवान ने तो मुझे दर्शन दे दिया था <laughs> तो मैं बहुत खुश हो गई और सात दिन का कोस चलता है न तो मैं शिव शंकर का कोस किया ना तो पक्की बन गई मुझे अम्मा मालूम हो गया कि नहीं भगवान तो वही शिव ही निराकार है तो मुझे सात दिन का कोस नहीं किया है तो में पक्की हो गई दृढ़ता आ गई कि नहीं वो भगवान ही शिव है निराकार जो मैंने साक्षात्कार किया था वही मुझे मालूम पड़ गया कि वही ही भगवान है और मैं जब शादी हुई तो ब्रह्मा कुमारी में हमारा ससुराल वाले सब चलते थे मैं कुछ पता नहीं था मगर मैं जो पाठशाला में ज्ञान चलते थे तो मैं बैठ सुनती थी तो धीरे धीरे धीरे मैं पक्की बन गई और पांडव भवन में सेवा करने के लिए आती थी और सेवा बहुत की बहुत की ऐसे <laughs> <laughs> ऐसे हम आगे बढ़ गए अभी बच्चे लोग भी बाबा के बन गए ऑस्ट्रेलिया में है बहुत सेवा करते हैं वो भी पक्का हो गया है तीनों तो मैं ऐसे खुश होती हूँ कि बाबा ने मेरा सारा परिवार बाबा का बना दिया मैं कितनी लकी आत्मा हूँ और कितना ही छोटा मोटा बड़ा पेपर आया तो भी मैं बाबा की याद में सॉल्व कर दिया मैं इतनी अभी खुश हो रही हूँ कि मेरा सारा जीवन सफल हो गया भिल्कुल। अच्छा भिल्कुल। ओम शांति चलिए दक्षा बहन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे आपका ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ और फिर धीरे धीरे आप अपने जीवन को जो है कैसे अध्यात्म से जोड़ा ये आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति थैंक यू आइए आगे बढ़ते हैं और दक्षा बहन के साथ मधुबेन भी हमारे साथ है वो भी अपना अनुभव सुनाना चाहती है जी मधुबेन स्वागत है आपका थैंक यू बताइए अपने बारे में कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ ओम शांति सर इन मधुबेन से ऐसे तो हम ज्ञान में हमारी शादी हुई छे और छह महीने में ही के एक कोर्स किया अच्छा। तो अच्छा तो नहीं लगता था लेकिन बाबा समझते थे कि ये बच्चों का भलाई किस में है इसलिए हमारा हाथ छोड़ा ही नहीं बाबा ने ज़बरदस्ती पकड़ के रखा और ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर समझने लगे और जैसे बच्चों को बड़ा होता है तो समझ में आता है कि इसमें मेरी ऐसे मुझे भी ऐसे ज्ञान समझ में आया और लगा कि वो ही अच्छा है तो फिर धीरे धीरे हम ज्ञान में चलने लगे और वो सब घर में ही सब कुछ चलता था बाजू में ही सेंटर था तो सारा दिन कुछ न कुछ जरूरत पड़ती थी जाते थे जाते थे और कोई कोई बार ऐसे भी क्लास कराने भी बोलते थे बहन तो क्लास कराने भी मैं जाती थी और बहन के साथ भी जाते थे ऐसे धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा और बाबा के बन गए बाबा ने हाथ कभी छोड़ा ही नहीं है हमको अच्छा लगा नहीं लगा फिर भी बाबा ने पकड़ के रखा था सभी दादियाँ हमारे घर आती थी पहले तो दूसरा बड़ा कुछ था ही नहीं सेंटर में गुलजा दादी प्रकाशवाणी दादी बड़ी दीदी भी आई थी और वो बड़े बड़े भाई भी आके पंद्रह पंद्रह दिन भी वो हमारे घर ही ठहरते थे अच्छा। तो सेवा का चांस अच्छा मिलता था बहुत बढ़िया और सबकी दुआ से हम अभी अच्छे तरह चल रहे हैं शांति ओम शांति मधुबेन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है परमात्मा के साथ जुड़ना हुआ और परमात्मा का जो है ज़्यादा आपके साथ प्यार रहा उन्होंने आपको नहीं छोड़ा और धीरे धीरे आपने भी उस चीज़ को समझा और अपने जीवन में बदलाव करते हुए आगे बढ़े और फिर बहुत सारी सेवाएँ आपके द्वारा आपके घर के द्वारा हुआ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने रक्षा बहन मधुबहन और ज्योश्नाबहन का अनुभव सुना आशा आप सभी को जो अनुभव सुनकर अच्छा फील कर रहे हैं तो आप भी ऐसे अनुभव जरूर करें इन्हीं शुभ के साथ सलाम नमस्ते खमा गणेशा जय हिंद जय भारत ओम शांति हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम स्वर्ग बनेंगे उस भारत की शान स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम देवी राज सजाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे शिव की शान बढ़ाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम शिव की शान बढ़ाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम स्वर्ग धरा पर